देवी भागवत तीसरा स्कंध ब्रह्मा जी कहते हैं मैं विष्णु एवं शंकर ने ऐसी अनुपम प्रभावशाली देवी के दर्शन प्राप्त किए महाभाग नारद वहां छिपे रूप से वे बहुत सी देवियां अलग अलग दृष्टिगोचर हो रही थीं व्यास जी कहते हैं पिता की यह बात सुनकर मुनिवर नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई पुनः ब्रह्मा जी से वे पूछने लगे नारद जी ने कहा पिताजी जो आद्य अविनाशी निर्गुण अक्षर एवं अव्यय परम पुरुष हैं उनके देखे हुए और अनुभव किए हुए रूप का वर्णन करने की कृपा कीजिए कमल पर प्रकट होने वाले पिताजी मैं त्रिगुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका अब निर्गुणा शक्ति कैसी है उनका रूप और परम पुरुष का रूप दोनों साथ ही मुझे बताइए उनके दर्शन पाने के लिए श्वेत द्वीप में जाकर मैं महान तप करता रहा बहुत से सिद्ध महात्मा और क्रोध पर विजय पाने वाले तपस्वी सामने आए किंतु उन पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नहीं देख सका कृपा पूर्वक इनका परिचय मुझे बताइए व्यास जी कहते हैं इस प्रकार नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा तब ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया उनके मुख से सत्यवाणी निकल पड़ी ब्रह्मा जी बोले बुने निर्गुण का रूप इन आँखों से नहीं दिख सकता क्योंकि निर्गुण में कोई रूप है ही नहीं फिर वह दृष्टिगोचर कैसे हो शक्ति और निर्गुण परम पुरुष सुगमता पूर्वक नहीं दिख पड़ते मनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं इन दोनों प्रकृति और पुरुष को अजन्मा एवं अविनाशी समझना चाहिए विश्वास पूर्वक चिंतन करने से इनकी झलक मिल सकती है विश्वास की कमी हो तो ये कभी भी नहीं मिल सकते नारद संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो रूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों में व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं महाभागनारद उन परमात्मा और आद्याशक्ति को व्यापक समझना चाहिए वे सभी जगह रहते हैं उनके बिना जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है वे दोनों विचिंत्य हैं वे सदा प्रत्येक प्राणी के शरीर में मिलकर रहते हैं दोनों अविनाशी हैं एक रूप हैं चिन्मय है निर्गुण है और मल मलशून्य हैं जो शक्ति हैं वे ही परमात्मा है और जो परमात्मा हैं वे ही शक्ति हैं ऐसा सिद्धांत है नारद इनमें कोई भी भेद नहीं है यह सूक्ष्म तत्व समझ लो नारद संपूर्ण शास्त्रों और अंगों उपांगों सहित वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी जिसके मन में वैराग्य का उदय नहीं होता वह पुरुष इन प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म भेद को नहीं जान सकता पुत्र तुम चरम कोटि के विद्वान हो भला कोई सगुण प्राणी निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे कर सकता है अतः तुम्हें सगुण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए